आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आइए सुने प्रहसन मैडम मंथरा लेखिका है मंजुला नागर भाई उफ। आती हूँ बाबा आती अरे अमिता तुम आओ भाओ आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़ी वो ऐसे ही बहुत दिन हुए तुम लोगों से मिली नहीं सोचा एक हफ्ता लखनऊ ही घूमा अरे वाह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया खूब मजे करेंगे दोनों आओ वो वो, हाँ वो तो सब ठीक है मगर ये बताओ अंकित भाई कहाँ हैं वो दिखाई नहीं दे रहे है अरे दफ्तर गए हैं दफ्तर अरे मगर इस समय तो रात के दस बजे हैं और वो दफ्तर में क्या कर रहे हैं अरे कुछ है? नहीं हेड ऑफिस दिल्ली से कुछ लोग आए हैं ना उन्हीं के साथ शाम को मीटिंग चलती है ओ, अच्छा हाँ ये बताओ तुम ठंडा लोगे की गरम अरे भाभी ठंडा गर्म तो होता रहेगा अरे मगर तुम जरा भैया को संभाल के रखो अरे इन मर्दों की मीटिंग का कोई भरोसा नहीं अरे नहीं नहीं आते ही होंगे लो हाँ हो। सर लो वो आ गए अरे भाई आज बड़ी खुश नजर आ रही हो अरे खुश क्यों ना हूं? आज अमिता दीदी जो आई है तारे? <laughs> नमस्ते भैया अरे अमिता नमस्ते नमस्ते अरे अचानक कैसे आना हुआ न तार न टेलीफोन और संजय को कहा छुड़ाई? वो ये हफ्ते भर के लिए बड़ौदा गए थे अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा आ, मैं मैंने सोचा मैं यही आ जाओ ठीक किया ठीक किया सो जरा पानी तो पिलाओ भाई अच्छा। अरे भाभी आप बैठो अरे पानी तो मैं ले आती अमिता या सुनो क्या है बाबा तुम यहा यहा क्या <laughs> देखो ये जो अमिता यहाँ आ तो गई है हम्म। जरा इसे संभाल कर रहना क्या मतलब अरे मतलब मैं तुमको बाद में समझा दूंगा भैया लो पानी लो लाओ अमिता लाओ तुमने बेकारी तकलीफ की अरे तकलीफ कैसी आ, मगर आप भाभी को क्या समझा रहे थे अरे कुछ नहीं बस यही कि मेरा खाना मत लगाना अरे क्यों मैं नहीं खाऊंगा क्यों भाई क्यों तबियत तो ठीक है अरे तबियत को कुछ नहीं हुआ है मैं खाना खाकर क्या है? अरे भाई तुम किसके चक्कर में पड़ी हो <laughs> इनका तो हफ्ते भर से यही हाल है <laughs> जब से साधना जी आई हैं <laughs> ये बाहरी खाना खा रहे हैं <laughs> <laughs> तुम भाभी अरे हाँ? सुनो पास लाओ ये ये बताओ, ये बताओ साधना जी कौन है क्या मतलब अरे क्या चक्कर है इनका तुम्हें तो चक्कर लगता है <laughs> अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था अरे क्या बताया था अरे ये नहीं कहा था कि हेड ऑफिस से दिल्ली से कुछ लोग आए हैं और उन्हीं के साथ ये आई हैं साधना जी भी अरे जी, ये तो बताओ आप साधना जी से मिली भी हो नहीं हुँ। क्यों हुँ। अरे ये तुम तुम किस सोच में डूब हम्म क्या तुम उन्हें जानती हो हो अरे भाभी आप मेरे जानने की बात कर रही हो। उसको तो उसको तो सारी दुनिया जानती है सीधी तरह गए बात क्या है अरे भाई भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे भैया भैया फिर उसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गए अमिता अरे होश में बात करो अरे भाभी ने होश में कह रही हूँ अरे तो मुझे पूरा विश्वास है ये कोई ऐसी ऐसी, ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते ही नहीं, नहीं।, नहीं सकते जब कुछ कर लेंगे तो पता लगेगा अरे कर चुके होंगे और ना जाने कब से कर रहे होंगे अरे तुम्हारी शादी से पहले और अब भी। अरे राम, राम राम राम अरे ये तुम क्या कर रही हो समझ में कुछ नहीं आ रहा है अरे थोपा, थोपा, थोपा। भाई अमिता मेरी कसम भाई सच सच बताओ बात क्या है अरे भाभी तुम्हारी शादी से पहले हाँ। भैया और साधना हाँ। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे अच्छा कैसे पता? अरे मैं भी उसी कॉलेज की छात्रा थी हम्म। और भाभी और बताऊं? बताऊ कॉलेज में भैया और साधना के प्रेम के प्रेम चर्चे बहुत मशहूर थे अच्छा हाँ कॉलेज छूटने के बाद भैया की इस फर्म में नौकरी लग गई और मैं बनारस में अपनी मम्मी यानी अंकित भैया की बुआ के पास चली गई और भाभी फिर फिर अचानक साल बाद भैया की तुमसे शादी का कार्ड कार्ड मिला <laughs> अरे देखकर मैंने सोचा भैया मामा मामी के दबाव में आकर और साधना को भूलकर तुमसे शादी कर रहे हैं मगर अच्छा। मगर भाभी अब ये नहीं मालूम था कि ये उस चौड़ैल के जंगल में फिर फंस जाएंगे अच्छा अच्छा भाभी देखो अब तुम संभाल कर रखना मैं तो अब कल सवेरे तड़के ही चली जाऊंगी हाँ भाभी बड़ी नींद आ रही है कहां क्यों खाना नहीं खाओगी अरे भाभी पेट बहुत भरा है, है नींद आ रही तुम सोने का कमरा बता दो। अच्छा चलो चलो। मैं उस बेडरूम में तुम्हें दे रही आओ। चलो। अच्छा, तो अब समझ में आया अमिता को देखते ये चौक क्यों गए थे और क्यों मुझे अमिता से बचकर रहने की सलाह सलाहते रहती अंकित मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उठो अंकित उठो तुम मुझे बर्बाद करके इतनी चैन की नींद नहीं सो सकते आ, क्या, क्या हुआ सुरभि? मुझे ऐसा भरी नींद से उठाने का मतलब है? पागल हो गई हूँ क्या हा, हा, मैं पागल हो गई हूँ पागल नहीं होगी हो तुम किसी फैमी के शिकार हो? हा, हा, मैं शिकार तो हुई हूँ तो फैमी की नहीं तु, तु, तुम्हारे धोखे की जब तुम किसी दूसरी स्त्री को चाहते थे मुझसे शादी क्यों की और शादी।, शादी के बाद भी तुम शादी दूसरी स्त्री अरे ईश्वर मैं, मैं की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये साधना जी कौन है मुझे अमिता दीदी ने सुरभी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी अच्छे संस्कारों वाली स्त्री भी किसी के बहकावे में आ सकती है सुरभी, तुम क्यों बिना जाने बूझे अपने हाथों से अपनी सुखद गृहस्थी को आग लगा रही हो क्या हो गया उसमें तुम तुम क्या कह रहे हो क्या ये सच नहीं है कि तुम कॉलेज के समय साधना को चाहते थे ये सच है। मैं कॉलेज के समय में साधना का दीवाना था और शायद हम विवाह भी कर लेते मगर ईश्वर का यह मंजूर ना था एक दुर्घटना में वो मुझे अकेला छोड़ गई क्या मगर अमिता दीदी तो अंकित तो फिर ये साजना जी कौन ये साधना जी मेरी कंपनी की पर्सनल डायरेक्टर हैं, जिनकी उम्र मेरी और तुम्हारी माता जी के समान है ओ अंकित मुझे क्षमा कर दो मुझसे ये कैसा अनर्थ हो रहा उठो करो बैठो मैंने तो तुम्हें पहले ही अमिता के प्रति आगाह किया था उसका तो स्वभाव ही ऐसा है इसीलिए इसे पूरा घर भर बार मैडम मंथरा के नाम से पुकारता है समझी मुझे माफ करो उठो मुहा धो और हमेशा की तरह से मुस्कुराओ मुस्कुराओ नरे भाभी मैं अपना पानी पीने का बादला यहाँ भूल गई थी गाड़ी एक घंटा लेट है सोचा अपना बादला भी ले आऊ और एक प्याला गरम गरम चाय भी पियाँ ये रहा आपका बादला हुँ? और ये लीजिए ये रुपए वहाँ जाकर स्टेशन पर चाय पी लीजिएगा मैडम मंथरा अभी आपने प्रहसन सुना लेखिका थी मंजुला नागर प्रस्तुति सहायक तस्वीर और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल